कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर ना कहूं से दोस्ती ना हो से बेर कौन थे ये कबीर जो बीच बाजार में खड़े हर किसी की खैर मांगते थे हर किसी की कुशल कामना करते थे जिनके लिए हिंदू मुसलमान अमीर गरीब दोस्त दुश्मन और अपने पराये का कोई भेद नहीं था Hem toh, ek, ek karjana Ek pavan, ek hi paani Ek jyoti sansara एक ही خاک गढ़ है सब पांडे एक ही सिर जनहारा उनकी निगाह में हर व्यक्ति बराबर था Jaat-paat-puchhe nahi koi -e Hari-ko bhaje sak hari स्वैम कभीर की जाति के विशे में निष्चे पूरवक कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके जन्म के विशे में बहुत सी कहानिया प्रचलित हैं। कहते हैं उनको जन्म दिया था एक ब्रहवणी ने और पाला था एक मुसल्मान जुलाह दम पती ने। एक दिन की बात है� अरे कभी मौका देखकर जल्दी भी कर लिया कर रात जल्दी-जल्दी पैर बढ़ा बरखा होने को है धागे के पिंडे बाहर पड़े हैं सब भीग जाएंगे चल तो रही हूं थक कर चूर हो गई है देह घाट तक जाना कोई हंसी ठट्टा नहीं है ठीक कहती हो नीमा आज कोई हाथ बटाने वाला होता तो तुझे काहे हाट बाजार करना पड़ता अरे अरे सुनो तो ये ये बच्चा कहां रोया ये लो इसकी सुनो इसी उम्र में सठिया गई अरे यहां लहर तारा तालाब में बच्चा कहां से आएगा अरे किस्मत में होता तो हल्ला गोद में ही ना दे देता कभी तो दूसरे की भी सुन लिया करो देखो तो सही ये तालाब के किनारे नन्हा सा बच्चा पड़ा बेलग रहा है आए हाय किस सालिम ने इसे यहां अकेला छोड़ दिया अरे हां ना जाने किसका बच्चा है पर तुझे क्या चल जल्दी कर मैं बरसने लगा तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा क्या इस नन्ही सी जान को ऐसे ही छोड़ जाएं और नहीं तो क्या साथ ले जाएं क्यों जी तुम्हें अपने धागे के भीगने की फिक्र है और इसके भीगने की नहीं हाय हाय मैं बरसा तो इस बेचारे का क्या होगा अच्छा अरे अच्छा मेरी लाला क्या कर रही हो क्यों उठा रही हो उसे रोते नहीं चुप हो जा चुप हो जा एक बात तो है नीमा क्या तेरी गोद में आते ही चुप हो गया <laughs> लेकिन क्या इसे घर ले जाना ठीक है पता नहीं किसका बच्चा है कौन जात है आदम जात है ना इंसान का बच्चा है मेरे लिए तो यही बहुत है चल चल मेरे लाल चल चल चल चल, चल चल चल चल मेरे लाल नीरू और नीमा ने बड़े प्यार से अपने इस बेटे का नाम रखा कबीर अरबी भाषा में कबीर का अर्थ है बड़ा सर्वश्रेष्ठ काजी साहब को इस बात पर बड़ी आपत्ति थी कि जुलाहे का बेटा और नाम कबीर मगर नीरू और नीमा अपने कबीर को पाकर बड़े प्रसन्न थे कबीर जब कुछ बड़े हुए तो अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेलने के बजाए साधु संतों के पास उठने बैठने लगे भजन, कीर्तन, प्रवचन में उन्हें खेल कूट से कहीं ज्यादा आनन्द आता था उन्होंने कहा भी है कभीरा संगत साधु के जो गंधे की वास जो कुछ गंधे दे नहीं तो भी वास सुबह वास यानी साधु संतों की संगति तो गंध बेचने वाले के साथ की तरह है यदि वो आपको कुछ न भी दे तो भी उससे सुगंध तो मिलती रहती है अब कबीर को तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो उन्हें सही मार्ग दिखलाए उसी समय काशी में रामानंद नाम के एक वैष्णव संत आए हुए थे कबीर उन्हे अपना गुरु बनाना चाहते थे लेकिन वो ठहरे एक गरीब जुलाहे के बेटे भला रामानंद जी के पास तक कैसे पहुंचते तब उन्होंने एक उपाय किया उन्होंने पता लगाया कि रामानंद जी हर रोज सूरज निकलने से पहले गंगा स्नान के लिए जाते हैं कबीर रात से ही घाट पर पहुंच गए है रावणन जी महाराज रोज सुबह इसी घाट पर नहाने आते हैं आ आज जब आएंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा कि मुझे अपना शिष्य बना लें हां हां लेकिन अगर उन्होंने भी मुझे दुत्कार दिया तो खैर देखा जाएगा हां आ कैसी ठंडी बयार है उफ बैठे-बैठे झपकी आने लगी अभी तो भोर होने में देर होगी तब तक यहीं लेड जाता हूँ, हरे राम, हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम, हरे हरे, हरे राम, हरे, अरे, राम, राम, कौन हो भाई, यहाँ, सीडियों पर क्यों पड़े हो, ओ, छोड़ तो नहीं लगी नहीं नहीं महाराज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अच्छा भाई राम राम, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम यही राम, राम मेरा कुरुब इस गुरु मंत्र के बदले में मैं गुरु को क्या दे सकता हूं राम राम राम नाम के पटतरे देबे को कुछ नाहिं kale gur santo ki hans bhai man ma kabir kehta jaat hu नता है सब को राम कहे भले होगा M'am an sumar-e-ram-ku M'era man ram-hi-ahe Ab man ram hi havair ay वाव काहे और गुरु के दिए हुए उस मंत्र से कबीर ने यहां तक सिद्धि प्राप्त की कि दिन रात राम का स्मरण करते हुए वे स्वयं राममय हो गए कबीर कहते हैं अब तो मेरा मन ही राम हो गया है अब मैं भला किसकी आगे अपना सिर झुकाऊं तन्न न बुन न तज कभी राम नाम लेख लिया शरीर तन नबन ना तज कबीर राम नाम लिख लिया सरीर कबीर सच्चे अर्थों में संत थे Man lagyo mero Yaar faqiri me Man lagyo mero Yaar faqiri me Jo sikh paayo Ram bhajan me So sikh nahi अमेरे में मन लाग्यो मेरो यार फकीर में उनके लिए कोई अपना बेगाना नहीं था वे तो निंदक को भी अपने पास रखने को कहते थे क्योंकि वो अर्थात निंदक बिना साबुन पानी के स्वभाव को निर्मल कर देता है निंद कन्या रे राखिए आंगन कुटी छवाय बिन साबुन पानी मले करत सुभाय कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही बाही आडंबरों के लिए फटकारा है राम रही म जपत सधे गई उन माला उन तस्बीले कहे कबीर चेतहु रे बन्दो बोलन हारा तुरक नहिन्दो कबीर की यह दृढ़ मान्यता है कि चाहे माला पर राम का नाम लिया जाए या तस्बीह पर रहीम का परमात्मा एक ही है और वो परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर बसता है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहिं ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं कबीर कहते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान की नहीं प्रेम भक्ति की आवश्यकता है Pothi, pad, pad, jag, m'uva Pondit, baya, na, Dhai, akhar, prem, ka Padit, सोपनदृत होए कबीर ने कोई नियमित शिक्षा नहीं पाई थी लेकिन उन्होंने सभी धर्मों और संप्रदायों का सार अपनी रचनाओं में समोदिया है उनके जीवन काल में बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए थे इन्हीं लोगों ने कबीर के मुख से निकली वाणी को लिख लिया था इस संग्रह को बीजक कहा जाता है कबीर की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों को कबीरपंथी कहा गया ये लोग धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर संत कबीर की बानियों का गान करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं संत कबीर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा विषय संयोजन सोना गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार वीना हुरा दिनेश वर्मा गीता वर्मा और सतपाल नारंग संगीत एवं गायन स्वर जी एस राठौर ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा